लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानियों के कथा संग्रह मानसरोवर एक की कहानी अलगोझा मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में ये कहानियां आप हमारी वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू पर भी सुन सकते हैं भोला महतो ने पहली स्त्री के मर जाने के बाद दूसरी सगाई की तो उसके लड़के रघु के लिए बुरे दिन आ गए रघु की उम्र उस समय केवल दस वर्ष की थी चैन से गांव में गुल्ली डंडा खेलता फिरता था मां के आते ही चक्की में जुतना पड़ा पन्ना रूपवती स्त्री थी और रूप और गर्व में चोरी दामन का नाता है वो अपने हाथों से कोई काम न करती गोबर रघु निकालता बैलों को सानी रघु देता रघु ही जूठे बर्तन मांजता बोला कि आंखें कुछ ऐसी फिरी कि उसे अब रघु में बुराइयां ही बुराइयां नजर आती पन्ना की बातों को वो प्राचीन मर्यादा अनुसार आंखें बंद करके मान लेता था रघु की शिकायतों की जरा परवाह न करता नतीजा ये हुआ कि रघु ने शिकायत करना ही छोड़ दिया किसके सामने रोए बाप ही नहीं सारा गांव उसका दुश्मन था बड़ा जिद्दी लड़का है पन्ना को तो कुछ समझता ही नहीं बेचारी उसका दुलार करती है खिलाती पिलाती है ये सब उसी का फल है दूसरी औरत होती तो निबाह ना होता वो तो कहो पन्ना इतनी सीधी सादी है कि निबाह होता जाता है सबल की शिकायतें सब सुनते हैं निर्बल की फरियाद भी कोई नहीं सुनता रघु का हृदय मां की ओर से दिन दिन फटता जाता था यहां तक कि आठ साल गुजर गए और एक दिन भोला के नाम भी मृत्यु का संदेशा पहुंचा पन्ना के चार बच्चे थे तीन बेटे और एक बेटी इतना बड़ा खर्च और कमाने वाला कोई नहीं रघु अब क्यों बात पूछने लगा ये मानी हुई बात थी अपनी स्त्री लाएगा और अलग रहेगा स्त्री आकर और भी आग लगाएगी पन्ना को चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता था पर कुछ भी हो वो रघु की आश्रैत बनकर घर में न रहेगी जिस घर में उसने राज किया उसमें अब लौंडी न बनेगी जिस लौंडे को अपना गुलाम समझा उसका मुह न ताकेगी वो सुंदर थी अवस्था अभी कुछ ऐसी ज्यादा न थी जवानी अपनी पूरी बहार पर थी क्या वो कोई दूसरा घर नहीं कट सकती यही ना होगा लोग हंसेंगे बला से उसकी बिरादरी में क्या ऐसा होता नहीं ब्राह्मण ठाकुर थोड़ी ही थी कि नाक कट जाएगी ये तो उन्ही ऊंची जातों में होता है कि घर में चाहे जो कुछ करो बाहर पर्दा ढका रहे वो तो संसार को दिखा कर दूसरा घर कर सकती है फिर वो रघु की दबेल बनकर क्यों रहे भोला को मरे एक महीना गुजर चुका था संध्या हो गई थी पन्ना इसी चिंता में थी कि सहसा उसे ख्याल आया लड़के घर में नहीं है ये बैलों के लौटने की बेला है कहीं कोई लड़का उनके नीचे ना आ जाए अब द्वार पर कौन है जो उनकी देखभाल करेगा रघु को मेरे लड़के फूटी आंखों नहीं भाते कभी हंसकर नहीं बोलता घर से बाहर निकली तो देखा रघु सामने झोपड़े में बैठा ऊख की गंडेरिया बना रहा है लड़के उसे घेरे खड़े हैं और छोटी लड़की उसकी गर्दन में हाथ डाले उसकी पीठ पर सवार होने की चेष्टा कर रही है पन्ना को अपनी आंखों पर विश्वास ना आया आज तो ये नई बात है शायद दुनिया को दिखाता है कि मैं अपने भाइयों को कितना चाहता हूं और मन में छुरी रखी हुई है घात मिले तो जान ही ले ले काला सांप है काला सांप कठोर स्वर में बोली तुम सब के सब यहां क्या करते हो घर में जाओ सांझ की बेला है गुरु आते होंगे रघु ने विनीत नेत्रों से देखकर कहा मैं तो हूं ही काकी डर किस बात का बड़ा लड़का केदार बोला काकी रघु दादा ने हमारे लिए दो गाड़ियां बना दी हैं ये देख एक पर हम और खुन्नु बैठेंगे दूसरी पर लक्ष्मण और झुनिया दादा दोनों गाड़ियां खींचेंगे ये कहकर वो एक कोने से दो छोटी छोटी गाड़ियां निकाल लाया चार चार पहिए लगे थे बैठने के लिए तख्ते और रोक के लिए दोनों तरफ बाजू थे पन्ना ने आश्चर्य से पूछा ये गाड़ियां किसने बनाई केदार ने चिढ़कर कहा रगु दादा ने बनाई है और किसने भगत के घर से वसूला और रूखानी मांग लाए और चटपट बना दी खूब दौड़ती है काके बैठ खुन्नू मैं खींचू खुन्नू गाड़ी में बैठ गया केदार खींचने लगा चर चर शोर हुआ मानो गाड़ी भी इस खेल में लड़कों के साथ शरीक है लक्ष्मण ने दूसरी गाड़ी में बैठकर कहा दादा खींचो रघु ने झुनिया को भी गाड़ी में बिठा लिया और गाड़ी खींचता हुआ दौड़ा तीनों लड़के तालियां बजाने लगे पन्ना चकित नेत्रों से ये दृश्य देख रही थी और सोच रही थी कि ये वही रघु है या कोई और थोड़ी देर के बाद दोनों गाड़ियां लौटी लड़के घर में जाकर इस यान यात्रा के अनुभव बयान करने लगे कितने खुश थे सब मानो हवाई जहाज पर बैठ आए हों खुन्नु ने कहा कहा कि सब पेड़ दौड़ रहे थे लक्ष्मण और बछिया कैसी भागी सब की सब दौड़ी केदार काकी रघुदादा दोनों गाड़ियां एक साथ खींच ले जाते हैं झुनिया सबसे छोटी थी उसकी व्यंजना शक्ति उछल कूद और नेत्रों तक परिमित थी तालियां बजा बजा कर नाच रही थी खुन्नु अब हमारे घर गाय भी आ जाएगी काकी रघुदादा ने गिरधारी से कहा है कि हमें एक गाय ला दो गिरधारी बोला कल लाऊंगा केदार तीन शेर दूध देती है काकी खूब दूध पिएंगे। इतने में रघु भी अंदर आ गया पन्ना ने अवहेलना की दृष्टि से देखकर पूछा क्यों रघु तुमने गिरधारी से कोई गाय मांगी है रघु ने क्षमा प्रार्थना के भाव से कहा हां मांगी तो है कल आवेगा पन्ना रुपए किसके घर से आएंगे ये कभी सोचा है रघु सब सोच लिया है काकी मेरी ये मुहर नहीं है इसके पच्चीस रुपए मिल रहे हैं पांच रुपए बचिया के मुजरा दे दूंगा बस गाय अपनी हो जाएगी पन्ना सन्नाटे में आ गई अब उसका अविश्वासी मन भी रघु के प्रेम और सज्जनता को अस्वीकार न कर सका बोली मुहर को क्यों बेचे देते हो गाय की अभी कौन जल्दी है हाथ में पैसे हो जाए तो ले लेना सुना सुना गला अच्छा ना लगेगा इतने दिनों गाय नहीं रही तो क्या लड़के नहीं चाहिए? रघु दार्शनिक भाव से बोला बच्चों के खाने पीने के यही दिन है काकी इस उम्र में ना खाया तो फिर क्या खाएंगे मुहर पहनना मुझे अच्छा भी नहीं मालूम होता लोग समझेंगे कि बाप तो मर गया इसे मुहर पहनने की सूझी है बोला मैं तो गाय की चिंता ही में चल बसे ना रुपये आए और न गाय मिली मजबूर थे रघु ने यह समस्या कितनी सुगमता से हल कर दी आज जीवन में पहली बार पन्ना को रघु पर विश्वास आया बोली जब गहना ही बेचना है तो अपनी मुहर क्यों बेचोगे मेरी हंसली लेना ले रघु नहीं काके वो तुम्हारे गले में बहुत अच्छी लगती है मर्दों को क्या मुहर पहने या ना पहने पन्ना चल मैं बूढ़ी हुई अब हंसली पहनकर क्या करना है तू अभी लड़का है तेरा गला अच्छा ना लगेगा रघु मुस्कुराकर बोला तुम अभी से कैसे बूढ़ी हो गई गांव में कौन है तुम्हारे बराबर रघु की सरल आलोचना ने पन्ना को लज्जित कर दिया उसके रूखे मुरझाए मुख पर प्रसन्नता की लाली दौड़ गई पांच साल गुजर गए रघु का सा मेहनती ईमानदार बात का धनी दूसरा किसान गांव में न था पन्ना की इच्छा के बिना कोई काम न करता उसकी उम्र अब तेईस साल की हो गई थी पन्ना बार बार कहती भैया बहू को विदा करा लाओ कब तक नहर में पड़ी रहेगी सब लोग मुझी को बदनाम करते हैं कि यही बहू को नहीं आने देती मगर रघु टाल देता कहता कि अभी जल्दी क्या है उसे अपनी स्त्री के रंग ढंग का कुछ परिचय दूसरों से मिल चुका था ऐसी औरत को घर में लाकर वो अपनी शांति में बाधा नहीं डालना चाहता था आखिर एक दिन पन्ना ने जिद करके कहा तो तुम ना लाओगे कह दिया कि अभी कोई जल्दी नहीं तुम्हारे लिए जल्दी ना होगी मेरे लिए तो जल्दी है मैं आज आदमी भेजती हूं पछताओगी काकी उसका मिजाज अच्छा नहीं है तुम्हारी बला से जब मैं उसे बोलूंगी ही नहीं तो क्या हवा से लड़ेगी रोटियां तो बना लेगी मुझसे भीतर बाहर का सारा काम नहीं होता मैं आज बुलाई लेती हूं बुलाना चाहती हो बुला लो मगर फिर यह ना कहना कि यह महरिया को ठीक नहीं करता उसका गुलाम हो गया नहा कहूंगी जाकर दो साड़ियां और मिठाई ले आ तीसरे दिन मुलिया मैके से आ गई दरवाजे पर नगाड़े बजे शहनाइयों की मधुरध्वनि आकाश में गूंजने लगी मुंह दिखावे की रसम अदा हुई वो इस मरुभूमि में निर्मल जलधारा थी गेहूं रंग था बड़ी बड़ी नोकेली पल्के कपोलों पर हल्की सुर्खी आंखों में प्रबल आकर्षण रघुओं से देखते ही मंत्र मुग्ध हो गया प्रातःकाल पानी का घड़ा लेकर चलती तब उसका गेहूं रंग प्रभात की सुनहरी किरणों से कुंदन हो जाता मानो ऊषा अपनी सारी सुगंध सारा विकास और उन्माद लिए मुस्कुराती चली जाती हो मुलिया मैके से ही जली भुनी आई थी मेरा शौहर छाती फाड़कर काम करे और पन्ना रानी बनी बैठी रहे उसके लड़के रही ज्यादे बने घूमे मुलिया से ये बर्दाश्त ना होगा वो किसी की गुलामी ना करेगी अपने लड़के तो अपने होते ही नहीं भाई किसके होते हैं जब तक पर नहीं निकलते हैं रघु को घेरे हुए हैं ज्योही जरा सयाने हुए पर झाड़ कर निकल जाएंगे बात भी ना पूछेंगे एक दिन उसने रघु से कहा तुम्हें इस तरह गुलामी करनी हो तो करो मुझसे ना होगी रघु तो फिर क्या करूं तू ही बता लड़के तो अभी घर का काम करने लायक भी नहीं है मुलिया लड़के रावत के हैं कुछ तुम्हारे नहीं हैं। यही पन्ना है जो तुम्हें दाने दाने को तरसाती थी सब सुन चुकी हूं मैं लॉन्डी बंद करना रहूंगी रुपये पैसे का मुझे हिसाब नहीं मिलता न जाने तुम क्या लाते हो और वो क्या करती है तुम समझते हो रुपए घर ही में तो हैं, मगर देख लेना तुम्हें जो एक फूटी कौड़ी भी मिले रघु रुपए पैसे तेरे हाथ में देने लगू तो दुनिया क्या कहेगी ये तो सोच मुलिया दुनिया के हाथों बिकी नहीं हूं देख लेना भाड़ लीप हाथ काला ही रहेगा फिर तुम अपने भाइयों के लिए मरो मैं क्यों मरू रघु ने कुछ जवाब ना दिया उसे जिस बात का भय था वो इतनी जल्द सिर पर आ पड़ी अब अगर उसने बहुत तथ्यो थम्भो किया तो साल छह महीने और काम चलेगा बस आगे ये डोंगा चलता नजर नहीं आता बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी एक दिन पन्ना ने महुए का सुखावन डाला बरसात शुरू हो गई थी बखार में अनाज गीला हो रहा था मुलिया से बोली बहू जरा देखती रहे मैं तालाब से नहा आऊं मुलिया ने लापरवाही से कहा मुझे नींद आ रही है तुम बैठकर देखो एक दिन न नहाओगी तो क्या होगा पन्ना ने साड़ी उतार कर रख दी नहाने न गई। मुलिया का वार खाली गया कई दिन के बाद एक शाम को पन्ना धान रोप कर लौटी अंधेरा हो गया था दिन भर की भूखी थी आशा थी बहू ने रोटी बना रखी होगी मगर देखा तो यहां चूल्हा ठंडा पड़ा हुआ था और बच्चे मारे भूख के तड़प रहे थे पन्ना ने आहिस्ते से पूछा आज अभी चूल्हा नहीं जला केदार ने कहा आज दोपहर को भी चूल्हा नहीं जला काकी भाभी ने कुछ बनाया ही नहीं पन्ना तो तुम लोगों ने खाया क्या केदार कुछ नहीं रात की रोटियां थी खुन्नू और लक्ष्मण ने खाई मैंने सर तू खा लिया पन्ना और बहुत केदार वो पड़ी सो रही है कुछ नहीं खाया पन्ना ने उसी वक्त चूल्हा जलाया और खाना बनाने बैठ गई आटा गूंथती थी और रोती थी क्या नसीब है दिन भर खेत में जली घर आई तो चूल्हे के सामने चलना पड़ा केदार का चौदहवा साल था भाभी के रंग ढंग देखकर सारी स्थिति समझ रहा था बोला काकी भाभी अब तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती पन्ना ने चौंक पूछा क्या कुछ कहती थी केदार कहती कुछ नहीं थी मगर है उसके मन में यही बात फिर तुम क्यों नहीं उसे छोड़ देती जैसे चाहे रहे हमारा भी भगवान है पन्ना ने दांतों से जीप दबाकर कहा चुप मेरे सामने ऐसी बात भूलकर भी ना करना रघु तुम्हारा भाई नहीं तुम्हारा बाप है मुलिया से कभी बोलोगे तो समझ लेना जहर खा लूंगी दशहरे का त्योहार आया इस गांव से कोस भर एक पूर्वे में मेला लगता था गांव के सब लड़के मेला देखने चले पन्ना भी लड़कों के साथ चलने को तैयार हुई मगर पैसे कहां से आए कुंजी तो मुलिया के पास थी रघु ने मुलिया से कहा लड़के मेले जा रहे हैं सबों को दो दो पैसे दे दो मुलिया ने त्योरियां चढ़ाकर कहा पैसे घर में नहीं है रघु तभी तो तेलहन बिका था इतनी जल्दी रुपए उठ गए मुलिया हां उठ गए रघु कहां उठ गए जरा सुनो आज त्योहार के दिन लड़के मेला देखने न जाएंगे मुलिया अपनी काकी से कहो पैसे निकालें गाड़ कर क्या करेंगी खूटी पर कुंजी लटक रही थी रघु ने कुंजी उतारी और चाहा कि संदूक खोले कि मुलिया ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली कुंजी मुझे दे दो नहीं तो ठीक ना होगा खाने पहनने को भी चाहिए कागज किताब को भी चाहिए उस पर मेला देखने को भी चाहिए हमारी कमाई इसलिए नहीं है कि दूसरे खाएं और मूछ पर ताव दें। पन्ना ने रघु से कहा भैया पैसे क्या होंगे लड़के मेला देखने ना जाएंगे रघु ने झड़क कर कहा मेला देखने क्यों ना जाएंगे सारा गांव जा रहा है हमारे ही लड़के ना जाएंगे ये कहकर रघु ने अपना हाथ छुड़ा लिया और पैसे निकालकर लड़कों को दे दिए मगर कुंजी जब मुलिया को देने लगा तब उसने उसे आंगन में फेंक दिया और मुंह लपेट कर लेट गई लड़के मेला देखने ना गए इसके बाद दो दिन गुजर गए मुलिया ने कुछ नहीं खाया और पन्ना भी भूखी रही रघु कभी इसे मनाता कभी उसे पर ना ये उठती ना वो आखिर रघु ने हैरान होकर मुलिया से पूछा कुछ मुंह से तो कह चाहती क्या है मुलिया ने धरती को संबोधित करके कहा मैं कुछ नहीं चाहती मुझे मेरे घर पहुंचा दो रघु अच्छा उठ बना खा पहुंचा दूंगा मुलिया ने रघु की ओर आंखें उठाई रघु उसकी सूरत देखकर डर गया वो माधुर वो मोहकता, वो लावण्य गायब हो गया था दांत निकल आए थे आंखें फट गई थी और नथने फड़क रहे थे अंगारी किसी लाल आंखों से देख बोली अच्छा तो काकी ने ये सलाह दी है ये मंत्र पढ़ाया है तो यहां ऐसी कच्ची नहीं हूं तुम दोनों की छाती पर मूंग दलूंगी वो किस फेर में रघु अच्छा तो मूंग ही दल लेना कुछ खा पी लेगी तभी तो मूंग दल सकेगी मुलिया अब तो तभी मुंह में पानी डालूंगी जब घर अलग हो जाएगा बहुत झेल चुकी अब नहीं झेला जाता रघु सन्नाटे में आ गया एक मिनट तक उसके मुंह से आवाज ही ना निकली अलग होने की उसने स्वप्न में भी कल्पना न की थी उसने गांव में दो चार परिवारों को अलग होते देखा था वो खूब जानता था रोटी के साथ लोगों के हृदय भी अलग हो जाते हैं अपने हमेशा के लिए गैर हो जाते हैं फिर उनमें वही नाता रह जाता है जो गांव के और आदमियों में रघु ने मन में ठान लिया था कि इस विपत्ति को घर में ना आने दूंगा मगर होनहार के सामने उसकी एक ना चली आह मेरे मुंह में कालिख लगेगी दुनिया यही कहेगी कि बाप के मर जाने पर दस साल भी एक में निबाह न हो सका फिर किससे अलग हो जाऊं जिनको गोद में खिलाया जिनको बच्चों की तरह पाला जिनके लिए तरह तरह के कष्ट झेले उन्हीं से अलग हो जाऊं अपने प्यारों को घर से निकाल बाहर करूं उसका गला फंस गया कांपते हुए स्वर में बोला तू क्या चाहती है कि मैं अपने भाइयों से अलग हो जाऊं भला सोच तो कहीं मुंह दिखाने लायक रहूंगा मुलिया तो मेरा इन लोगों के साथ निबाह ना होगा रघु तो तू अलग हो जा मुझे अपने साथ क्यों घसीटती है मुलिया तो मुझे क्या तुम्हारे घर में मिठाई मिलती है मेरे लिए क्या संसार में जगह नहीं है रघु तेरी जैसी मर्जी जहां चाहे रह मैं अपने घर वालों से अलग नहीं हो सकता जिस दिन इस घर में दो चूल्हे जलेंगे उस दिन मेरे कलेजे के दो टुकड़े हो जाएंगे मैं ये चोट नहीं सह सकता तुझे जो तकलीफ हो वो मैं दूर कर सकता हूं माल असबाब की मालकिन तू है ही अनाज पानी तेरे ही हाथ है अब रह क्या गया है अगर कुछ काम धंधा करना नहीं चाहती मत कर भगवान ने मुझे समाई दी होती तो मैं तुझे तिनका तक उठाने न देता तेरे ये सुकुमार हाथ पांव मेहनत मजदूरी करने के लिए बनाए ही नहीं गए हैं मगर क्या करूं अपना कुछ बस ही नहीं फिर भी तेरा जी कोई काम करने को ना चाहे मत कर मगर मुझसे अलग होने को ना कहे तेरे पैरों पड़ता हूं मुलिया ने सिर से आंचल खिसकाया और जरा समीप आकर बोली मैं काम से नहीं डरती ना बैठे बैठे खाना चाहती हूं मगर मुझसे किसी की धौस नहीं सही जाती तुम्हारी क्या के घर का काम काज करती हैं तो अपने लिए करती हैं अपने बाल बच्चों के लिए करती हैं मुझ पर कुछ एहसान नहीं करती फिर मुझ पर धौस क्यों जमाती हैं उन्हें अपने बच्चे प्यारे होंगे मुझे तो तुम्हारा आसरा है मैं अपनी आंखों से यह नहीं देख सकती कि सारा घर तो चैन करे जरा जरा से बच्चे तो दूध पिए और जिसके बलबूते पर गृहस्थी बनी हुई है वो मठ्ठे को तरसे कोई उसका पूछने वाला ना हो जरा अपना मुंह तो देखो कैसी सूरत निकल आई है औरों के तो चार बरस में अपने पटे तैयार हो जाएंगे तुम तो दस साल में खाट पर पड़ जाओगे बैठ जाओ खड़े क्यों हो क्या मार कर भागोगे मैं तुम्हें जबरदस्ती न बांध लूंगी या मालकिन का हुक्म नहीं है सच कहूं तुम बड़े कट हो मैं जानती ऐसे निर्मोहे से पाला पड़ेगा तो इस घर में भूल से ना आती आती भी तो मन ना लगाती मगर अब तो मन तुमसे लग गया घर भी जाऊं तो मन यहां ही रहेगा और तुम जो हो मेरी बात नहीं पूछते मुलिया की ये रसीली बातें रघु पर कोई असर न डाल सकी वो उसी रुखाई से बोला मुलिया मुझसे ये ना होगा अलग होने का ध्यान करते ही मेरा मन न जाने कैसा हो जाता है ये चोट मुझसे न सही जाएगी मुलिया ने परिहास करके कहा तो चूड़ियां पहनकर अंदर बैठो ना लाओ मैं मुझे लगा लू तो समझती थी कि तुम में भी कुछ कसबल है अब देखती हूं तो निर मिट्टी के लौंदे हो पन्ना दालान में खड़ी दोनों की बातचीत सुन रही थी अब उससे न रहा गया सामने आकर रघु से बोली जब वो अलग होने पर तुली हुई है फिर तुम क्यों उसे जबरदस्ती मिलाए रखना चाहते हो तुम उसे लेकर रहो हमारे भगवान मालिक जब मैं तो मर गए थे और कहीं पत्ती की भी छा ना थी जब उस वक्त भगवान ने निाह दिया तो अब क्या डर अब तो भगवान की दया से तीनों लड़के सयाने हो गए अब कोई चिंता नहीं रघु ने आंसू भरी आंखों से पन्ना को देखकर कहा कहा कि तू भी पागल हो गई है क्या जानती नहीं दो रोटियां होते ही दो मन हो जाते हैं पन्ना जब वो मानती ही नहीं तब तुम क्या करोगे भगवान की मर्जी होगी तो कोई क्या करेगा परालब्ध में जितने दिन एक साथ रहना लिखा था उतने दिन रहे अब उसकी यही मर्जी है तो यही सही तुमने मेरे बाल बच्चों के लिए जो कुछ किया वो भूल नहीं सकती तुमने इनके सिर हाथ न रखा होता तो आज इनकी ना जाने क्या गत होती ना जाने किसके द्वार पर ठोकरें खाते होते ना जाने कहां कहां भीख मांगते फिरते तुम्हारा दम तक गाऊंगी अगर मेरी खाल भी तुम्हारे जूते बनाने के काम आए तो खुशी से दे दो चाहे तुमसे अलग हो जाओ पर जिस घड़ी कुत्ते की तरह दौड़ी आऊंगी यह भूलकर भी न सोचना कि तुमसे अलग होकर मैं तुम्हारा बुरा चेतूंगी जिस दिन तुम्हारा अनभल मेरे मन में आएगा उसी दिन विष खाकर मर जाऊंगी भगवान करे तुम दूधो नहा फलो मरते दम तक यही असीस मेरे रोए रोए से निकलती रहेगी और अगर लड़के भी अपने बाप के हैं तो मरते दम तक तुम्हारा पोस मानिक ये कहकर पन्ना रोती हुई वहां से चली गई रघु वही मूर्ति की तरह बैठा रहा आसमान की ओर टकटकी लगी थी और आंखों से आंसू बह रहे थे पन्ना की बातें सुनकर मुलिया समझ गई कि अपने पौबा रहे हैं चटपट उठी घर में झाड़ू लगाई चूल्हा जलाया और कुएं से पानी लाने चली उसकी टेक पूरी हो गई थी गांव में स्त्रियों के दो दल होते हैं एक बहुओं का दूसरा सासों का बहुएं सलाह और सहानुभूति के लिए अपने दल में जाती हैं सासें अपने में दोनों की पंचायतें अलग होती हैं मुलिया को कुएं पर दो तीन बहुएं मिल गई एक ने पूछा आज तो तुम्हारी बुढ़िया बहुत रोध हो रही थी मुलिया ने विजय के गर्व से कहा इतने दिनों से घर की मालकिन बनी हुई है राजपाट छोड़ते किसे अच्छा लगता है बहन मैं उनका बुरा नहीं चाहती लेकिन एक आदमी की कमाई में कहां तक बरकत होगी मेरे भी तो यही खाने पीने पहनने ओढ़ने के दिन है अभी उनके पीछे मरो फिर बाल बच्चे हो जाए उनके पीछे मरो सारी जिंदगी रोते ही कट जाए एक बहू बुढ़िया यही चाहती है कि ये सब जन्म भर लौनी बनी रहे मोटा झोटा खाएं और पड़ी रहे दूसरी बहू किस भरोसे पर कोई मरे अपने लड़के तो बात नहीं पूछे पर लड़कों का क्या भरोसा कल इनके हाथ पैर हो जाएंगे फिर कौन पूछता है अपनी अपनी मेहरियों का मुंह देखेंगे पहले ही इसे फटकार देना अच्छा है फिर तो कोई कलंक ना होगा मुलिया पानी लेकर गई खाना बनाया और रघ्घु से बोली जाओ नहा रोटी तैयार है रघु ने मानू सुना ही नहीं सिर पर हाथ रखकर द्वार की तरफ ताकता रहा मुलिया क्या कहती हूं कुछ सुनाई देता है रोटी तैयार है जाओ नहाओ रघु सुन तो रहा हूं क्या बहरा हूं रोटी तैयार है तो जाकर खा ले मुझे भूख नहीं है मुलिया ने फिर नहीं कहा जाकर चूल्हा बुझा दिया रोटियां उठाकर छींके पर रख दिया और मुंह ढाक कर लेट रही जरा देर में पन्ना आकर बोली खाना तैयार है नहा धोकर खा लू बहु भी भूखी होगी रघु ने झुंझला कर कहा काकी तू घर में रहने देगी या मुंह में कालिक लगाकर कहीं निकल जाऊं खाना तो खाना ही है आज ना खाऊंगा कल खाऊंगा लेकिन अभी मुझसे ना खाया जाएगा केदार क्या के अभी मदरसे से नहीं आया पन्ना अभी तो नहीं आया आता ही होगा पन्ना समझ गई कि जब तक वो खाना बनाकर लड़कों को ना खिलाएगी और खुद ना खाएगी रघु ना खाएगा इतना ही नहीं उसे रघु से लड़ाई करनी पड़ेगी उसे जली कटी सुनानी पड़ेगी उसे यह दिखाना पड़ेगा कि मैं ही उससे अलग होना चाहती हूं नहीं तो वो इसी चिंता में घुल घुल कर प्राण दे देगा यह सोचकर उसने अलग चूल्हा जलाया और खाना बनाने लगी इतने में केदार और खुन्नु मदरसे से आ गए पन्ना ने कहा आओ बेटा खा लो रोटी तैयार है केदार ने पूछा भैया को भी बुला लू ना पन्ना तो आकर खा लो उसकी रोटी बहू ने अलग बनाई है खुन्नू जाकर भैया से पूछना ना पन्ना जब उसका जी चाहेगा खाएंगे तो तो बैठकर जिन बातों से क्या मतलब जिसका जी चाहेगा तू बैठ कर ना खाएगा जब वो और उसकी बीवी अलग रहने पर तुले हैं तो कौन बनाए किदार्मा तो जी क्या हम अलग घर में रहेंगे पन्ना उनका जी चाहे एक घर में रहे जी चाहे आंगन में दीवार डाल खुन्नू ने दरवाजे पर आकर झांका सामने फूस की झोपड़ी थी वहीं खाट पर पड़ा रघु नारियल पी रहा था खुन्नू, भैया तो अभी नारियल लिए बैठे हैं पन्ना जब जी चाहेगा खाएंगे केदार भैया ने भाभी को डांटा नहीं मुलिया अपनी कोठरी में पड़ी सुन रही थी बाहर आकर बोली भैया ने तो नहीं डांटा अब तुम आकर डांटो केदार के चेहरे का रंग उड़ गया फिर जबान न खोली तीनों लड़कों ने खाना खाया और बाहर निकले लू चलने लगी थी आम के बाग में गांव की लड़की लड़कियां हवा से गिरे हुए आम चुन रहे थे केदार ने कहा आज हम भी आम चुनने चले खूब आम गिर रहे हैं खुन्नु दादाजी बैठे लक्ष्मण मैं न जाऊंगा दादा घुड़केंगे केदार वो तो अब अलग हो गए लक्ष्मण तो अब हमको कोई मारेगा तब भी दादा ना बोलेंगे केदार वाह तब क्यों ना बोलेंगे रघु ने तीनों लड़कों को दरवाजे पर खड़े देखा पर कुछ बोला नहीं पहले तो वो घर के बाहर निकलते ही उन्हें डांट बैठता था पर आज वो मूर्ति के समान निश्चल बैठा रहा अब लड़कों को कुछ साहस हुआ कुछ दूर और आगे बढ़े रघु अब भी ना बोला कैसे बोले वो सोच रहा था काके ने लड़कों को खिला पिला दिया मुझसे पूछा तक नहीं क्या उसकी आंखों पर भी पर्दा पड़ गया है अगर मैंने लड़कों को पुकारा और वो ना आए तो मैं उनको मार पीट तो ना सकूंगा लू में सब मारे मारे फिरेंगे कहीं बीमार ना पड़ जाए उसका दिल महसूस कर रह जाता था लेकिन मुंह से कुछ न कह सकता था लड़कों ने देखा कि यह बिल्कुल नहीं बोलते तो निर्भय होकर चल पड़े सहसा मुलिया ने आकर कहा अब तो उठोगे कि अब भी नहीं जिनके नाम पर फाका कर रहे हो उन्होंने मजे से लड़कों को खिलाया और आप खाया अब आराम से सो रही हैं मोर पिया बात न पूछे मोर सुहागिन ना हो एक बार भी तो मुंह से न फूटा कि चलो भैया खा लो रघु को इस समय मरमान तक पीड़ा हो रही थी मुलिया के इन कठोर शब्दों ने घाव पर नमक छिड़क दिया दुखित नेत्रों से देखकर बोला तेरी जो मर्जी थी वही तो हुआ अब जा, जाोल बजा मुलिया नहीं तुम्हारे लिए थाली परोसे बैठी हैं, रघु मुझे चिढ़ा मत तेरे पीछे मैं भी बदनाम हो रहा हूं जब तू किसी की होकर नहीं रहना चाहती तो दूसरे को क्या गरज है जो तेरी खुशामत करे जाकर काकी से पूछ लड़के आम चुनने गए उन्हें पकड़ लाऊ मुलिया अंगूठा दिखाकर बोली यह जाता है तुम्हें सौ बार गरज जाकर पूछो इतने में पन्ना भी भीतर से निकल आई रघु ने पूछा लड़के बगीचे में चले गए काके लू चल रही है पन्ना अब उनका कौन पुछत्तर है बगीचे में जाएं पेड़ पर चढ़ें पानी में डूबे मैं अकेली क्या क्या करूं रघु जाकर पकड़ लाऊं? पन्ना जब तुम्हें अपने मन से नहीं जाना है तो फिर मैं जाने को क्यों कहूं तुम्हें रोकना होता तो रोक ना देते तुम्हारे सामने ही तो गए होंगे पन्ना की बात पूरी भी ना हुई थी कि रघु ने नारियल कोने में रख दिया और बाग की तरफ चला रघु लड़कों को लेकर बाग से लौटा तो देखा मुलिया अभी तक झोपड़े में खड़ी है बोला तू जाकर खा क्यों नहीं लेती मुझे तो इस बेला भूख नहीं है मुलिया एंठ बोली हां भूख क्यों लगेगी भाइयों ने खाया वो तुम्हारे पेट में पहुंच ही गया होगा रघु ने दांत पीस कहा मुझे जला मत मुलिया नहीं अच्छा ना होगा खाना कहीं भागा नहीं जाता एक बेला ना खाऊंगा तो मर ना जाऊंगा क्या तू समझती है घर में आज कोई छोटी बात हो गई है तूने घर में चूल्हा नहीं जलाया मेरे कलेजे में आग लगाई है मुझे घमंड था कि और चाहे कुछ हो जाए पर मेरे घर में फूट कर रोग ना आने पाएगा पर तूने मेरा घमंड चूर कर दिया परालब्ध की बात है मुलिया नक कर बोली सारा मोछ तुम्ही को है कि और किसी को है मैं तो किसी को तुम्हारी तरह बिसूरते नहीं देखती रघु ने ठंडी सांस खींचकर कहा मुलिया घाव पर नौ न तेरे ही कारण मेरी पीठ में धूल लग रही है मुझे इस गृहस्थी का मुंह ना होगा तो किसे होगा मैंने ही तो इसे मर मर जोड़ा जिनको गोद में खिलाया वही अब मेरे पट्टीदार होंगे जिन बच्चों को मैं डांटता था उन्हें आज कड़ी आंखों से भी नहीं देख सकता मैं उनके भले के लिए भी कोई बात कहूं तो दुनिया यही कहेगी कि अपने भाइयों को लूटे लेता है छा मुझे छोड़ दे अभी मुझसे कुछ न खाया जाएगा मुलिया मैं कसब रखा दूंगी नहीं चुपके से चले चलो रघु देख अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है अपना हट छोड़ दे मुलिया हमारा ही लहू पिए जो खाने ना उठे रघु ने कानों पर हाथ रख कर खा तूने क्या किया मुलिया मैं तो उठ ही रहा था चल खा लो नहाने धोने कौन जाए लेकिन इतना कहे देता हूं कि चाहे चार की जगह छह रोटियां खा जाऊ चाहे तू मुझे घी के मटके ही में डुबा दे पर ये दाग मेरे दिल से ना मिटेगा मुलिया दाग साख सब मिट जाएगा पहले सबको ऐसा ही लगता है देखते नहीं हो उधर कैसी चैन की वंशी बज रही है वो तो मना ही रही थी कि, कि किसी तरह ये सब अलग हो जाए वो पहले किसी चांदी तो नहीं है कि जो कुछ घर में आवे सब गायब अब क्यों हमारे साथ रहने लगी रघु ने आहत स्वर में कहा इसी बात का तो मुझे गम है काकी से मुझे ऐसी आशा न थी रघु खाने बैठा तो कौर विश्व के घूंट सा लगता था जान पड़ता था रोटियां भूसी की हैं दाल पानी सी लगती पानी कंठ के नीचे ना उतरता था दूध की तरफ देखा तक नहीं दो चार ग्रास खाकर उठाया जैसे किसी प्रियजन के श्राद्ध का भोजन हो रात का भोजन भी उसने इसी तरह किया भोजन क्या किया पूरी की रात भर उसका चित्त उद्विघन रहा एक अज्ञात शंका उसके मन पर छाई हुई थी जैसे भोला मेहत द्वार पर बैठा रो रहा हो वो कई बार चौंक कर उठा ऐसा जान पड़ा भोला उसकी ओर तिरस्कार की आंखों से देख रहा है वो दोनों जून भोजन करता मगर जैसे शत्रु के घर भोला की शोक मग्न मूर्ति आंखों से न उतरती थी रात को उसे नींद ना आती वो गांव में निकलता तो इस तरह मुंह चुराए सिर झुकाए मानो गो हत्या की हो पांच साल गुजर गए रघु अब दो लड़कों का बाप था आंगन में दीवार खिंच गई थी खेतों में मेड़े डाल दी गई और बैल बछिए बांट लिए गए केदार की उम्र अब उन्नीस की हो गई थी उसने पढ़ना छोड़ दिया था और खेती का काम करता था खुन्नु गाय चराता था केवल लक्ष्मण अब तक मदर से जाता था पन्ना और मुलिया दोनों एक दूसरे की सूरत से जलती थी मुलिया के दोनों लड़के बहुधा पन्ना ही के पास रहते वही उन्हें उपटन मलती वही काजल लगाती वही गोद में लिए फिरती मगर मुलिया के मुंह से अनुग्रह का एक शब्द भी न निकलता न पन्ना ही इसकी इच्छुक थी वो जो कुछ करती निर्व्याज भाव से करती थी उसके दो दो लड़के अब कमाऊ हो गए थे लड़की खाना पका लेती थी वो खुद ऊपर का कामकाज कर लेती इसके विरुद्ध रघु अपने घर का अकेला था वो भी दुर्बल अशक्त और जवानी में बूढ़ा अभी आयु तीस वर्ष से अधिक न थी लेकिन बाल खिचड़ी हो गए थे कमर भी झुक चली थी खांसी ने जीर्ण कर रखा था देखकर दया आती थी और खेती पसीने की वस्तु है खेती की जैसी सेवा होनी चाहिए वो उससे ना हो पाती फिर अच्छी फसल कहां से आती कुछ ऋण भी हो गया था वो चिंता और भी मारे डालती थी चाहिए तो यह था कि अब उसे कुछ आराम मिलता इतने दिनों के निरंतर परिश्रम के बाद सिर का बोझ कुछ हल्का होता लेकिन मुलिया की स्वार्थ पड़ता और अधूरदर्शिता ने लहराती हुई खेती उजाड़ दी अगर सब एक साथ रहते तो वह अब तक पेंशन पा जाता मजे में द्वार पर बैठा हुआ नारियल पीता भाई काम करते वो सलाह देता मैं तो बना फिरता कहीं किसी के झगड़े चुकाता कहीं साधु संतों की सेवा करता वो अवसर हाथ से निकल गया अब तो चिंता भार दिन दिन बढ़ता जाता था आखिर उसे धीमा धीमा ज्वर रहने लगा हृदय शूल चिंता कड़ा परिश्रम और अभाव का यही पुरस्कार है पहले कुछ परवाह न की समझा आप ही आप अच्छा हो जाएगा मगर कमजोरी बढ़ने लगी तो दवा की फिक्र हुई जिसने जो बता दिया खा लिया डॉक्टरों और वैद्यों के पास जाने की सामर्थ्य कहाँ और सामर्थ्य भी होती तो रुपए खर्च कर देने के सिवा और नतीजा ही क्या था जीर्ण ज्वर की औषधि आराम और पुष्टिकारक भोजन है ना वो बसंत मालती का सेवन कर सकता था और ना आराम से बैठकर बलवर्धक भोजन कर सकता था कमजोरी बढ़ती ही गई पन्ना को अवसर मिलता तो वो आकर उसे तसली देती लेकिन उसके लड़के अब से बात भी न करते थे दवादारू तो क्या करते उसका और मजाक उड़ाते भैया समझते थे कि हम लोगों से अलग होकर सोने की ईंट रख लेंगे भाभी भी समझती थी सोने से लद जाऊंगी अब देखें कौन पूछता है सिसक सिसक कर न मरे तो कह देना बहुत हाय हाय भी अच्छी नहीं होती आदमी उतना काम करे जितना हो सके ये नहीं कि रुपए के लिए जान दे दे पन्ना कहती बेचारी रघु का कौन दोष है केदार कहता चल मैं खूब समझता हूं भैया की जगह मैं होता तो डंडे से बात करता मजाक थी कि औरतें यो जिद करती ये सब भैया की चाल थी सब सधी बधी बात थी आखिर एक दिन रघु का टिमटिमाता हुआ जीवन दीपक बुझ गया मौत ने सारी चिंताओं का अंत कर दिया अंत समय उसने केदार को बुलाया था पर केदार को ऊख में पानी देना था डरा कहीं दवा के लिए न भेज दे बहाना बना दिया मुलिया का जीवन अंधकार में हो गया जिस भूमि पर उसने मनसूबों की दीवार खड़ी की थी वो नीचे से खिसक गई थी जिस खूंटे के बल पर वो चल रही थी वो खड़ गया था गांव वालों ने कहना शुरू किया ईश्वर ने कैसा तत्काल दंड दिया बेचारी मारी लाज के अपने दोनों बच्चों को लिए रोया करती गांव में किसी को मुंह दिखाने का साहस ना होता प्रत्येक प्राणी उससे यह कहता हुआ मालूम होता था मारे घमंड की धरती पर पाव न रखती थी आखिर सजा मिल गई कि नहीं अब इस घर में कैसे निर्वाह होगा वो किसके सहारे रहेगी किसके बल पर खेती होगी बेचारा रघु बीमार था दुर्बल था पर जब तक जीता रहा अपना काम करता रहा मारे कमजोरी के कभी कभी सिर पकड़कर बैठ जाता और जरा दम लेकर फिर हाथ चलाने लगता था सारी खेती तहस नहस हो रही थी उसे कौन संभालेगा अनाज की डांठे खलिहान में पड़ी थी ऊख अलग सूख रही थी वो अकेली क्या क्या करेगी फिर सिंचाई अकेले आदमी का तो काम नहीं तीन तीन मजदूरों को कहा से लाए गांव में मजदूर थे ही कितने आदमियों के लिए खींचातानी हो रही थी क्या करे क्या ना करे इस तरह तेरह दिन बीत गए क्रियाकर्म से छुट्टी मिली दूसरे ही दिन सवेरे मुलिया ने दोनों बालकों को गोद में उठाया और अनाज माड़ने चली खलिंग में पहुंचकर उसने एक को तो पेड़ के नीचे घास के नर्म बिस्तर पर सुला दिया और दूसरे को वहीं बैठाकर अनाज मारने लगी बैलों को हांकती थी और रोती थी क्या इसीलिए भगवान ने उसको जन्म दिया था देखते देखते क्या से क्या हो गया इन्हीं दिनों पिछले साल भी अनाज माड़ा गया था वो रघु के लिए लोटे में शर्बत और मटर की घूंगनी लेकर आई थी आज कोई उसके ना आगे है न पीछे लेकिन किसी की लौंडी तो नहीं हूं उसे अलग होने का अब भी पछतावा न था एकाएक छोटे एक बच्चे का रोना सुनकर उसने उधर ताका तो बड़ा लड़का उसे चुमकार कर कह रहा था भैया तुप रहो तुप रहो धीरे धीरे उसके मुंह पर हाथ फेरता था और चुप कराने के लिए विकल था जब बच्चा किसी तरह न चुप हुआ तो वो खुद उसके पास लेट गया और उसे छाती से लगाकर प्यार करने लगा मगर जब ये प्रयत्न भी सफल न हुआ तो वो रोने लगा उसी समय पन्ना दौड़ी आई और छोटे बालक को गोद में उठाकर प्यार करती हुई बोली लड़कों को मुझे क्यों ना दी आई बहू हाय बेचारा धरती पर पड़ा लूट रहा है जब मैं मर जाऊं तो जो चाहे करना अभी तो जीती हूं अलग हो जाने से बच्चे तो नहीं अलग हो गए मुलिया ने कहा तुम्हें भी तो छुट्टी नहीं थी अम्मा क्या करती पन्ना तो तुझे यहां आने की ऐसी क्या जल्दी थी डांट मार ना जाती तीन तीन लड़के तो हैं और किस दिन काम आएंगे केदार तो कल ही मारने को कह रहा था पर मैंने कहा पहले ऊख में पानी दे लो फिर आज मारना मड़ाई तो दस दिन बाद भी हो सकती है ऊख की सिंचाई ना हुई तो सूख जाएगी कल से पानी चढ़ा हुआ है परसों तक खेत खेतपुर जाएगा तब मड़ाई हो जाएगी तुझे तो विश्वास न आएगा जब से भैया मरे है केदार को बड़ी चिंता हो गई है दिन में सौ सौ बार पूछता है भाभी बहुत रोती तो नहीं है देख लड़के भूखे तो नहीं है कोई लड़का रोता है तो दौड़ा आता है देख अम्मा क्या हुआ बच्चा क्यों रोता है कल रोकर बोला अम्मा मैं जानता कि भैया इतनी जल्दी चले जाएंगे तो उनकी कुछ सेवा कर लेता कहा जगह जगाए, जगाए उठता था अब देखती हो पहर रात से उठकर काम में लग जाता है खुन्नू कल जरा सा बोला पहले हम अपनी ऊख में पानी दे लेंगे तब भैया की ऊंख में देंगे इस पर केदार ने ऐसा डांटा कि खुन्नू के मुंह से फिर बात निकली बोला कैसी तुम्हारी और कैसी हमारी ऊख भैया ने जिलाना लिया होता तो आज या तो मर गए होते या कहीं भीख मांगते होते आज तुम बड़ी ऊख वाले बने हो ये उन्हीं का पुन प्रताप है कि आज भले आदमी बने बैठे हो परसों रोटी खाने को बुलाने गई तो मड़ैया में बैठा रो रहा था पूछा क्यों रोता है तो बोला अम्मा भैया इसी अलगोचा के दुख से मर गए नहीं अभी उनकी उमेर ही क्या थी ये उस वक्त न सूझा नहीं उनसे क्यों बिगाड़ करते कहकर पन्ना ने मुलिया की ओर संकेतपूर्ण दृष्टि से देखकर कहा तुम्हें वो अलग न रहने देगा बहु कहता है भैया हमारे लिए मर गए तो हम भी उनके बाल बच्चों के लिए मर जाएंगे मुलिया की आंखों से आंसू जारी थे पन्ना की बातों में आज सच्ची वेदना सच्ची सांत्वना सच्ची चिंता भरी हुई थी मुलिया का मन कभी उसकी ओर इतना आकर्षित ना हुआ था जिनसे उसे व्यंग और प्रतिकार का भय था वे इतने दयालु इतने शुभेच्छु हो गए थे आज पहली बार उसे अपनी स्वार्थपरता पर लज्जा आई पहली बार आत्मा ने अलगोझे पर धिक्कारा इस घटना को हुए पांच साल गुजर गए। पन्ना आज बूढ़ी हो गई है केदार घर का मालिक है मुलिया घर की मालकिन है खुन्नु और लक्ष्मण के विवाह हो चुके हैं मगर केदार अभी तक कुआरा है कहता है मैं विवाह न करूंगा कई जगहों से बातचीत हुई कई सगाइयां आई पर उसने हामी ना भरी पन्ना ने कंपे लगाए जाल फैलाए पर वो ना फंसा कहता औरतों से कौन सुख महरिया घर में आई और आदमी का मिजाज बदला फिर जो कुछ है वो महरिया है मां बाप भाई बंधु सब पर हैं जब भैया जैसे आदमी का मिजाज बदल गया तो फिर दूसरों की क्या गिनती दो लड़के भगवान के दिए हैं और क्या चाहिए बिना ब्याह किए दो बेटे मिल गए इससे बढ़कर और क्या होगा जिसे अपना समझो वो अपना है जिसे गैर समझो वो गैर है एक दिन पन्ना ने कहा तेरा वंश कैसे चलेगा केदार मेरा वंश तो चल रहा है दोनों लड़कों को अपना ही समझता हूं पन्ना समझने ही पर है तो तुम तो मुलिया को अपनी मेहरिया समझता होगा केदार ने झेपते हुए कहा तुम तो गाली देती हो अम्मा पन्ना गाली कैसी तेरी ही तो है केदार मेरे जैसे लठग गवार को वो क्यों पूछने लगी पन्ना तू करने को क्या तो मैं उससे पूछूं केदार नहीं मेरी अम्मा कहीं रोने का आने ना लगे पन्ना तेरा मन हो तो मैं बातों बातों में उसके मन की थालू केदार मैं नहीं जानता जो चाहे कर पन्ना केदार के बन की बात समझ गई लड़के का दिल मुलिया पर आया हुआ है पर संकोच और भय के मारे कुछ नहीं कहता उसी दिन उसने मुलिया से कहा क्या करूं बहू मन की लालसा मन में ही रही जाती है केदार का घर भी बस जाता तो मैं निश्चिंत हो जाती मुलिया वो तो करने को ही नहीं कहते पन्ना कहता है ऐसी औरत मिले जो घर में मेल से रहे तो कर लू मुलिया ऐसी औरत कहां मिलेगी कहीं ढूंढो पन्ना मैंने तो ढूंढ लिया है मुलिया सच किस गांव की है पन्ना अभी न बताऊंगी मुदा यह जानती हूं कि उससे केदार की सगाई हो जाए तो घर बन जाए और केदार की जिंदगी भी सफल हो जाए ना जाने लड़की मानेगी कि नहीं मुलिया मानेगी क्यों नहीं अम्मा ऐसा सुंदर कमाऊ सुशीलवर और कहा मिला जाता है उस जन्म का कोई साधु महात्मा है नहीं तो लड़ाई झगड़े के डर से कौन बिन ब्याह रहता है कहा रहती है मैं जाकर उसे मना लाऊंगी पन्ना तू चाहे तो उसे मना ले तेरे ही ऊपर है मुलिया मैं आज ही चली जाऊंगी अम्मा उसके पैरों पकड़कर मना लाऊंगी पन्ना बता दू वो तू ही है मुलिया लजाकर बोली तुम तो अम्मा जी गाली देती हो पन्ना गाली कैसी देवर तो है मुलिया मुझ जैसी बुढ़िया को वो क्यों पूछेंगे पन्ना वो तुझी पर दांत लगाए बैठा है तेरे सेवा कोई और उसे भाती ही नहीं डर के मारे कहता नहीं पर उसके मन की बात मैं जानती हूं वैधव्य के शोक से मुरझाया हुआ मुलिया का पीत वदन कमल की भांति अरुण हो उठा दस वर्षों में जो कुछ खोया था वो इसी एक क्षण में मानो ब्याज के साथ मिल गया वही लावण वही विकास वही आकर्षण वही लोच अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी अलग्योछा मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में ये कहानी और अन्य कहानियां आप हमारी वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू पर भी सुन सकते हैं